श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंदक पत्र पाकर पिता ने विवाह की पूरी व्यवस्था कर ली परंतु पुत्र के स्वभाव से वे भली भांति परिचित थे अतः उसे कुछ भी न जनाते हुए उन्होंने कानपुर समाचार भेजा घर में बीमारी हुई है योगिन को घर भेज दो समाचार पाकर योगिन ने सोचा कि संभवतः उनकी माता बीमार पड़ गई है ऐसी आशंका उठते ही योगीन अविलम्ब घर आ पहुँचे परंतु घर पहुँच उन्होंने जो कुछ सुना उससे तो वे हक्का बक्का से रह गए यह क्या कहाँ और किसे बीमारी किसी के भी चेहरे पर चिंता का उद्वेग का चिन्ह तक नहीं था हाँ सर्वत्र किसी अज्ञात उत्सव की व्यस्तता जरूर थी किसी के कुछ न बताने पर भी उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह सब आयोजन उन्हीं के लिए है उनका विवाह होने जा रहा है और अब सिर्फ दो ही दिन बाकी रह गए हैं योगिन के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी थी उन्होंने तो अविवाहित रहने का दृढ़ संकल्प किया था परंतु विधि की यह कैसी विडंबना जो भी हो उन्होंने बहुत सोच विचार करके पिता से यह स्पष्ट कह दिया कि वे विवाह न करेंगे पर पिता भला क्यों सुनने लगे पुत्र को कौशल्य से राजी कर लेने के भरोसे पर ही तो उन्होंने यह सारी व्यवस्था की थी अब क्या उसी पुत्र की विचारहीनता तथा तो हट के कारण उनका सारा प्रयास विफल होगा कन्या पक्ष को वचन देने के बाद उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ होकर क्या वे समाज में अपनी नाक कटाएंगे क्रोध और अभिमान से पिता का धैर्य छूटने लगा वे कहने लगे कि मैं इस हठी योगिन का मुंह न देखूंगा। घर के लोगों को संकट की भनक लगी तब योगिन की माता पुत्र के दोनों हाथ पकड़कर रोती हुई बोली बेटा मेरे माथे की सौगंध है, नहीं मत करो अपने पिता की पत रखो वे कन्या के पिता को वचन दे चुके हैं तुम्हारे अस्वीकार करने पर उनका अत्यंत अपमान होगा अपनी इच्छा न होने पर भी तुम मेरे लिए विवाह कर लो यह कहते ही मां आंसुओं की धारा बहाने लगी कोमल हृदय योगिन के लिए इस अनुरोध की अपेक्षा उपेक्षा करना बड़ा ही कठिन हो गया जनने के धारा ने उनकी प्रतिज्ञा की नींव को शिथिल कर दिया और मां का यह करुण वाक्य कि तुम मेरे लिए विवाह कर लो बारंबार बार उनके कानों में प्रतिध्वनित होने के फलस्वरूप वह दीवाल अचानक ढह पड़ी मात्र भक्ति की वेदी पर अपने संकल्प की बलि चढ़ाकर योगिन विवाह के लिए सहमत हुए यथा समय नव परिणीता वधु का गृह प्रवेश हुआ परंतु योगिन का वैराग्य अटल था पत्नी सहित वास गृह में प्रवेश करते समय उनके विषाद आच्छ हृदय को मथती हुई हरिबोल हरिबोल की स्फुट ध्वनि उठने लगी पता नहीं विवाह के द्वारा योगिन अपनी माता को प्रसन्न कर सके या नहीं परंतु इस बात का उन्हें स्पष्ट बोध हो रहा था कि उनकी शांति दिन पर दिन चली जा रही है धीरे धीरे उन्हें यह एक अधिकाधिक स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा कि उनकी भविष्य की आशाएँ उदात्त विचार और उच्च आकांक्षाएँ एक, एक करके उनसे विदा ले रही हैं उन्होंने प्रतिज्ञा भंग की है विवाह किया है अब उस मंदिर उद्यान के प्राण मन हरणकारी ठकुर ठाकुर के पास कौन सा मुँह लेकर जाएंगे उन्होंने सोचा जो प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता उस जैसा हीन और कौन होगा क्या वे अब भी मुझसे स्नेह करेंगे वे काम कांचन त्यागी हैं और मुझे तो अब कामनी कांचन के साथ ही गुजर बसर करना होगा अब मेरा उनके पास जाने का क्या काम इस प्रकार काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने ठहराया कि अब काली मंदिर नहीं जाएंगे धीरे धीरे योगिन के विवाह का संवाद ठाकुर तक आ पहुंचा वे उनसे मिलने के लिए बड़े हो उठे और विभिन्न लोगों द्वारा बारंबार उनके पास संदेश भेजने लगे फिर भी योगिन नहीं आए और न ही उन्होंने ठाकुर को कोई उत्तर भेजने की आवश्यकता समझी दूसरा कोई चारा न देखकर अंत में एक दिन ठाकुर ने किसी परिचित व्यक्ति को बुलाकर कहा अमुक का लड़का कैसा आदमी है कानपुर जाने के पहले यहाँ का कुछ पैसा उसके पास था उसका हिसाब भी नहीं देता बुलवाने पर आता भी नहीं जाकर उससे कह तो देना यह बात सुनकर योगिन के दिल को बड़ी चोट पहुँची उन्हें याद आया कि मंदिर के खजांची ने उन्हें कोई चीज़ खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे और उसमें से बचे हुए चार आने पैसे वापस करना रह गया है क्योंकि उपरोक्त विविध झंडों में फंसे रहने के कारण वे काली मंदिर न जा सके थे बाद में उन्होंने जब भविष्य में फिर कभी ठाकुर के पास न जाने का निश्चय किया तो सोचा कि पैसे किसी दूसरे के हाथ भिजवा देंगे ठीक उसी समय ठाकुर की यह शिकायत उनके कानों में आ पहुंची इस पर अभिमान तथा संकोच से अभिभूत हो उन्होंने सोचा मेरी सारी आशाएं भले ही चली गई हो पर मैं अभी तक इतना गिरा नहीं हूँ कि चोरी करूँ क्या वे मुझे इतना बुरा समझ बैठे हैं जो भी हो आज ही जाकर पैसे लौटा आऊँगा व्यथित हृदय से योगिन धीरे धीरे दक्षिणेश्वर उद्यान की ओर चले ठाकुर के कमरे में पहुँच उन्होंने देखा कि वे छोटी चौकी पर दिगंबर बैठे हैं योगीन को देखते ही वे छोटे बच्चे की तरह धोती बगल में दबाए निकट आए बहुत दिनों से अपेक्षित निधि को अचानक सामने पाकर भाव में पुरुष का भावावेश पड़ा। आज मानो कोई अद्भुत शक्ति उनके शरीर मन को पकड़ कर रही थी। योगिन का हाथ पकड़कर वे बोले विवाह किया तो क्या हुआ मैंने भी तो विवाह किया है विवाह किया है तो इसमें धरने की क्या बात है अपने सीने पर हाथ रखकर यहाँ की कृपा रहे तो एक क्यों लाख विवाह करने पर भी तेरा कुछ न बिगलेगा यदि तेरी संसार में रहने की इच्छा हो तो एक दिन अपने पत्नी को यहाँ ले आना उसको ऐसा कर दूंगा कि वह मेरे धर्म पथ में सहायक ही होगी उसको ऐसा कर दूंगा कि वह तेरे धर्म पथ में सहायक ही होगी बाधा कभी नहीं होगी और यदि संसार करने की इच्छा न हो तो बताना मैं तेरी माया ममता सब खा डालूंगा